रामकृष्ण लीला प्रसंग कामार पुकुर तथा परिचय देरे ग्राम के जमींदार रामानंद राय का विवरण कामार पुकुर से प्रायः एक कोस दूर पश्चिम की ओर सात बेड़े नारायणपुर तथा देरे नामक तीन गांव परस्पर अति सन्निकट विद्यमान है ये गांव किसी समय अत्यंत उन्नत थे देरे का तालाब तथा उसके समीपवर्ती देवालय एवं अन्यान्य स्थलों को देखकर यह अनुमान किया जा सकता है हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं उस समय ये तीनों गांव एक अन्य जमींदारी के अंतर्गत थे तथा उसके ज़मींदार रामानंद राय सात बेड़े नामक ग्राम में रहते थे ये जमींदार विशेष धनवान न होने पर भी प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे किसी कारण से किसी पर क्रोधित होते ही उसका सर्वनाश करने में वे किंचन मात्र भी नहीं हिचकिचाते थे इनके संतानों में से कोई भी जीवित न रहा लोगों का कहना है कि प्रजा पर अत्याचार करने के फलस्वरूप उनका वंश नष्ट हो गया एवं उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति दूसरों के हाथ में चली गई देर ग्राम के माणिक चट्टोपाध्याय प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पूर्व मध्यस्थिति वाला एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार देरे ग्राम में रहता था इस परिवार के लोग सदाचारी कुलीन तथा श्री रामचंद्र जी के उपासक थे शिवालय के साथ उनके द्वारा निर्मित सरोवर अभी तक चाटुज्य पुकुर चट्टोपाध्याय का तालाब के नाम से उनका परिचय प्रदान कर रहा है इस वंश में श्री मालिक राम चट्टोपाध्याय के तीन पुत्र और एक कन्या हुई उनमें से ज्येष्ठ छुदीराम का जन्म लगभग सन सत्रह में हुआ तदनंतर कन्या रामशीला एवं निधि राम तथा कनाई राम नामक दोनों पुत्रों का जन्म हुआ उनके पुत्र छुदीराम चट्टोपाध्याय का विवरण श्री छुधीराम जी युवावस्था में किसी अर्थकारी विद्या में पारदर्शी हुए थे या नहीं इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता किंतु सत्यनिष्ठा संतोष क्षमा तथा त्याग आदि जो गुण शास्त्रानुसार सदब्राह्मणों के लिए स्वभाव सिद्ध होना आवश्यक माने जाते हैं विधाता ने पर्याप्त रूप से उन्हें प्रदान किए थे वे कद में लंबे तथा बलशाली थे किंतु उनका शरीर स्थूल नहीं था गौरवर्ण तथा देखने में भी वे सुडौल थे श्री रामचंद्र जी के प्रति वंशानुगत भक्ति उनमें विशेष रूप से विद्यमान थी प्रतिदिन नित्य कर्म संध्या आदि के पश्चात स्वयं पुष्प चयन कर श्री रघुवीर की पूजा करने के अनंतर वे जल ग्रहण करते थे शूद्रों से दान लेना तो दूर रहा शूद्र याजक ब्राह्मणों का निमंत्रण तक उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया जो ब्राह्मण धन लेकर कन्यादान करते थे उनके हाथ का जल तक वे ग्रहण नहीं करते थे इस प्रकार की निष्ठा तथा सजाचार को देखकर ग्राम के लोग उनके प्रति विशेष भक्ति तथा सम्मान का भाव रखते थे छुधीराम जी की सहधर्मिणी श्रीमती चंद्रा देवी पिता के निधन के बाद घर द्वार तथा संपत्ति आदि के देखभाल का उत्तरदायित्व श्री छुधीराम जी के कंधों पर आ पड़ा धर्म में अविचलित रहकर वे उन कार्यों को यथोचित रूप से संपन्न करते रहे इससे पूर्व उनका विवाह संस्कार हो जाने पर भी उनकी धर्मपत्नी अत्यंत अल्प आयु में ही दिवंगत हो गई अतः लगभग पच्चीस वर्ष की आयु में उन्होंने पुनः दूसरा विवाह किया उनकी दूसरी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती चंद्रमणी था किंतु घर पर उन्हें सब कोई चंद्रा कहकर पुकारते थे श्रीमती चंद्रा देवी का नैहर सराठी मायापुर नामक ग्राम में था वे सुस्वरूपा सरल हृदय तथा देव ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायण थी, किंतु हृदय में असीम श्रद्धा स्नेह और प्रेम ही उनके विशेष उल्लेखनीय गुण थे तदर्थ ही वे सबकी अत्यंत प्रिय बन चुकी थी संभवतः सन अठारह में संभवतः सन सत्रह में श्रीमती चंद्रमली का जन्म हुआ था अतः सन 1799 में विवाह के समय उनकी आयु आठ वर्ष की थी संभवतः सन 1805-6 में उनके प्रथम पुत्र राम कुमार का जन्म हुआ उसके लगभग पाँच वर्ष बाद कात्यायी नाम की कन्या तथा सन अट्ठारह सौ में द्वितीय पुत्र रामेश्वर को प्राप्त कर वे आनंदित हुई